उत्क्रांति सायत्रायमात्मा आत्माल्यम नीत सोहमी नियती अथ एनता अभी सामने स एकतास्तेजो मात्र सामभ्याद हृदय में अन्वक्रवती स यात्राक्षुष पुरुषा पर अथ अरूपज्ञोती उत्क्रांति वह यह आत्मा जब दुर्बल बनकर मानव सम्मोह पाता है तब ये प्राण उसके आसपास जमा होते हैं वह इन चक्षुरादि तेजो मात्राओं की खींचकर हृदय में प्रविष्ट होता है वह यह चाक्षुष पुरुष आँखों की चेतना चारों ओर से व्यावृत होता है वापस आता है तब उसको रूप का ज्ञान होता नहीं एक भवते न पश्चातीहू एक न स्लोतीहु एक न मलतेहु एक नजानातीत्याहुहो तस्त अग्रद्योतते तेन प्रद्योतेन ये स आत्माक्रामती चक्षुषो वृद्धो वनभ्यो वह शरीरदेशेभ्यम सर्वे प्राणमुत्त्क्रामेण भवति अनुत्क्रामंते सब ज्ञानोतेमतीद्याणी समेत प्रग्या चक्ष निंगात्मा के साथ एक रूप होता है तब यह देखता नहीं ऐसा लोग कहते हैं स्रोत्र इंद्रिय लिंगात्मा के साथ एक रूप होता है तब यह सुनता नहीं ऐसा लोग कहते हैं मन लिंगात्मा के साथ एक रूप होता है तब यह मनन करता नहीं ऐसा लोग कहते हैं बुद्धि लिंगात्मा के साथ एक रूप होती है तब यह जानता नहीं ऐसा लोग कहते हैं उस इसके हृदय का अग्रभाग निर्गम द्वार प्रकाशित होता है उस प्रकार से यह आत्मा लिंगात्मा बाहर निकलता है चक्षु से सिर से अथवा शरीर के अन्य अवयव से उस शरीर छोड़कर जाने वाले लिंगात्मा के पीछे पीछे प्राण भी बाहर आता है जाता है प्राण के बाहर जाना प्रारंभ करते ही सब इंद्रियाँ उसके पीछे पीछे जाती हैं वह आत्मा विज्ञान युक्त होता है विज्ञान सहित वह जाता है पर लोग जाने वाले उसके पीछे पीछे विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा यानी पूर्व का अनुभव भी उसके पीछे पीछे जाते हैं तद्यार तृण जलायु का तृण सात गन्नम आक्रम आक्रम्य आत्मापरतीवाय आत्मा इदम शरीर निहत्या अविद्या आत्मा जिस तरह तृण के ऊपर रही हुई जोंक तृण के छोर पर पहुंचकर दूसरे तृण का आधार लेकर अपने को सिकुड़ लेती है उसी तरह यह आत्मा इस शरीर को फेंककर अविद्या ओढ़कर कर और दूसरे शरीर का आधार लेकर अपने को समेट लेता है। कौसमें तथा पेसस्कारी पेशसो मात्रम पनता कल्याणतरूपयत्मा इद शरीर निहत्या विद्या गवय्वा अन्नवर कल्याणतरूप कुरुते वा गांधर्व वा प्राजापत्यम वा व अन्य भूताना जिस तरह सुवर्ण का सुवर्ण का अंश निकाल कर अर्थात अन्य कचरा फेंक कर दूसरा बिल्कुल नया सुंदर तर रूप तैयार करता है उसी तरह यह आत्मा इस शरीर को फेंक कर अविद्या ओढ़कर दूसरा बिल्कुल नया सुंदर तर रूप धारण करता है पितरों का यह गंधर्व का यह देवों का या प्रजापति का यह ब्रह्मदेव का या अन्य भूतों का स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमय वाजुमय आकाशमय तेजोमय अतेजोमय काम अकाम क्रोधमय अक्रोधमय धर्मय अधर्म शर्व तदम अजोमयारी यी तथा भवति कारी साधुर्भवति पापकारी पापो पुण्य पुण्येन कर्म कर्मणा पाप पापेर अथो खलबाह काम में एववाय पुष्ती यमो तत्क्रुर्भवतीत्क्रुर्भवतीकर्म करते यकुते तद भी संपद्यते वह्य आत्मा ब्रह्म है विज्ञान में विज्ञानमें में प्राण में चक्षुर में श्रोत्र में पृथ्वी में आपोमय वायुमय आकाशमय तेजोमय अ तेजोमय कामय अकामय क्रोधमय अक्रोधमय धर्ममय अधर्ममय सर्वमय है इदम्मय और अधोमय अर्थात यह भी और वह भी है यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष है जैसा कर्म करता है और जैसा आचरण करता है वैसा होता है साधु कर्म करने वाला साधु होता है पाप कर्म करने वाला पापी होता है पुण्याचरण से पुण्य रूप होता है पापाचरण से पाप रूप होता है इसलिए कहा जाता है यह पुरुष काम में है उसको जैसी इच्छा होगी वैसा निश्चय कृतु करता है जैसा निश्चय करता है वैसा कर्म करता है जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है तदेश श्लोको भवती तदे सप्तकमें लिंगम मनो यम से कर्मस्तक तस्मा लोकान अस्म लोकाय कर्मणे युका मानव उस य्लोक है आसक्त होकर कर्म सहित वह नहीं जाता है और जहां उसका सूक्ष्म मन चिपका रहता है यह इस्लोक में जो कुछ करता है वह कर्म समाप्ति के बाद कर्म क्षय होकर लोक से पुनः इस लोक में कर्म करने के लिए आता है कामना करने वाले की ऐसी गति होती है अथवा अकामय माण निष्काम आपकाव आत्मकाव्य न तणा उत्क्रामंती ब्रह्मसन ब्रह्मा प्यती अब कामना न करने वाले की गति जिसको कामना नहीं अथवा जिसने कामना निकाल दी है अथवा जिसकी कामना पूर्ण हुई है अथवा आत्मा ही जिसकी कामना है उसका प्राण उत्क्रांत नहीं होता वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म प्राप्त करता है तद्यथा निर्वल वल मृत प्रत्यपीत एवे वेद शरीर चेते यम अशरीरो मृतः प्राणो ब्रह्म तेज एव जिस प्रकार बाबी के बाल्मीक के ऊपर सांप ने छोड़ी हुई केचुली मृतवत पड़ी रहती है उसी प्रकार यह शरीर जीव जाने पर पड़ा रहता है और यह अशरीर अमृत चैतन्यमय रूप ब्रह्म ही है तदव श्लोका आत्मा चेत बिजालीया अयस्मी पुषा कि शरीरमनसलेत युदि प्रतियुद्ध आत्मा अस्ेहे गहने प्रविष्ट स विस्वके स ही करता सोक सौलोक विज्ञाय वाचो विग्लापनं उस अर्थ के ये श्लोक है यह मैं हूँ इस प्रकार अगर आत्मा को मनुष्य पहचानेगा तो वह कौन सी इच्छा करके किस कामना के लिए शरीर ताप के पीछे पीछे खुद संतप्त होता होगा संदेश से भरे हुए इस अरण्य में अर्थात देह में प्रविष्ट आत्मा जिसको ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त हुआ और समझा वह विश्वकृत है क्योंकि वही सबका करता है यह सारा जगत उसका है बल्कि वही यह जगत है ढेर ब्रह्मवेत्ता उसे ही जानकर उसी का चिंतन करे ढेर सारे शब्दों का चिंतन न करे वह वाणी की थकान मात्र है